साधकत्व का विवेचन प्रसंग यह चल रहा था कि रहुगण जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे जो रास्ते में जड़ भरत से भेंट हो गई जड़ भरत को देख करके अवाक रह गए कि इतनी अगाध शांति में एक व्यक्ति कैसे बैठा हुआ है इतना तिरस्कार किया इतना अपमान किया परंतु एक अगाध शांति जैसे अगा समुद्र में बैठा हो उसको किसी प्रकार का ताप ही नहीं लगा इन शब्दों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ चरणों पर गिर गए और पूछा कि यह स्थिति जो आपको प्राप्त है यह जो ज्ञान की स्थिति प्राप्त है यह स्थिति कैसे मिलती है इसके लिए क्या साधन है कि संसार की कोई भी परिस्थिति संसार की कोई भी घटना व्यक्ति को स्पर्श ही नहीं कर सके इसका साधन क्या है आज भी आप विचार करके देखें तीन प्रकार के व्यक्ति हैं कुछ व्यक्ति तो बाहर ही जीते हैं जैसे बाहर कोई घटना घट गट जाए तो वही अंदर प्रवेश कर जाती है बाहर विपरीत हो जाए तो झट दुखी हो जाएंगे बाहर अनुकूल हो जाए तो सुखी हो जाएंगे उनका जीवन तो हमेशा बाहर पर ही निर्धारित रहता है पर जीवन में जब साधकत्व आ जाता है तो साधक बाहर नहीं जीता साधक हमेशा अंदर जीता है बाहर घटना घट गई उसने हमारे मन को कैसे प्रभावित किया इसमें जीता है बाहर घटना घट गई इससे कोई मतलब नहीं पर मेरा मन प्रभावित हुआ कि नहीं साधक इस विचार में मन को लेकर जीता है बाहर किसी ने गाली दे दी इससे कोई मतलब नहीं गाली से हमारा मन प्रभावित हुआ कि नहीं प्रभावित हुआ साधक की दृष्टि यहाँ केंद्रित होती है किसने गाली दी इस पर साधक की दृष्टि नहीं केंद्रित होती जब तक बाहर दृष्टि केंद्रित है तब तक साधकत्व उसके अंदर नहीं आया जब तक वह साधक नहीं है साधक वह है कि जो गाली देने के बाद झट अपने मन को देखता है कि मन पर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा साधक कभी भी किसी घटना में बाहर नहीं जाता वह अंदर जाता है वह अंदर अन्वेषण करता है यही साधकत्व है और जो बाहर चला जाता है तो उसके अंदर अभी साधकत्व निर्मित नहीं हुआ साधक मन पर जीता है मन यदि प्रभावित नहीं हुआ तो प्रसन्न हो गया मन यदि प्रभावित हो गया तो वह देखता है कि अपनी साधना में कहीं न कहीं गड़बड़ी है नहीं तो मन को क्यों प्रभावित होना चाहिए था भगवान कहते हैं सुख दुखे समय लाभा लाभालाभ जया जय गीता समत्वम योग उच्यते गीता जब भगवान कहते हैं समत्तम योग उच्चते तो हमारा मन सम क्यों नहीं रहा उसके विचार का केंद्र यह होता है पर वही साधक साधन करते करते जब स्वरूपस्थ हो जाता है जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है तब वह मन को भी देखने लगता है मन को देखने की उसमें शक्ति आ जाती है मन को जब देखने लगता है तो ऐसी जगह बैठा रहता है कि जहाँ पर मन भी दिखता है जगत भी दिखता है सारा कुछ दिखता है एक ऐसे स्वरूप में उसकी स्थिति रहती है कि मन इंद्रिय और जगत का सारा व्यवहार चलते रहने पर भी कभी वह प्रभावित होता ही नहीं यही स्वरूप स्थिति है पर्दे में आप बैठ बैठे रहें तो चित्र चाहे अग्नि का आता है चाहे जल का आता है चाहे देवता का आता है चाहे राक्षस का आता है क्या उससे मतलब है कोई संबंध ही आपका नहीं बनेगा ज्ञानी का जो व्यवहार आपको दिखता है ज्ञानी का ऐसी जगह पर बैठकर व्यवहार हो रहा है कि जहाँ पर न मानसिक जगत का कोई संबंध है न बाहरी जगत का कोई संबंध है वहाँ बैठे बैठे सब व्यवहार हो रहा है साधक का व्यवहार तो शरीर और मन में बैठ कर के ही रह हो रहा है सदगुरु का व्यवहार ऐसी जगह बैठ कर के हो रहा है जहाँ कोई संबंध ही नहीं है पर्दे का चित्र के साथ कोई संबंध नहीं बनता है सारा चित्र पर्दे पर ही दौड़ता है पर परदे का चित्र के साथ कोई संबंध नहीं होता है दर्पण में सभी मुख देखते हैं अनेक लोगों ने मुख देखा उसमें कोई अपने में सुंदरता का अभिमान करता है कोई कुरूप समझता है पर दर्पण से पूछो तो दर्पण कहता है कि आज तक किसी भी मुख का हमारे साथ संबंध बना ही नहीं कोई भी मुख हमारे में प्रवेश नहीं किया परंतु दिखता सारा है वेदांत समझने के लिए ये दो बातें साथ में समझनी पड़ती है तभी वेदांत समझ में आता है इधर भगवान कहते हैं मस्तानी सर्वभूतानी गीता सारा विश्व मुझमें है और दूसरे श्लोक में कह देते हैं नचमस्तानी चमस् भूतानी गीता मेरे अंदर कोई विश्व नहीं है तब क्या नशा करके ऐसा बोल दिया नहीं ये दो बातें एक साथ समझनी पड़ेगी चित्र दर्पण में है और दर्पण में कोई चित्र नहीं है चित्र पर्दे में है पर परदे में कोई चित्र नहीं है। ये दो बात एक साथ जब समझ में आएगी तभी वेदांत तो समझ में आएगा सारा विश्व परमात्मा में है और परमात्मा में कोई विश्व नहीं है सारा विश्व आपके स्वरूप में कल्पित है पर आपके स्वरूप में कोई विश्व नहीं है हमारी स्थिति जब तक कल्पित में है तब तक हमको सारा का सारा भेद प्रतीत होगा पर हमारी स्थिति यदि दर्पण में चली जाएगी हमारी स्थिति तत्व में स्वरूप में जाएगी तो फिर चित्र के साथ किसी भी प्रकार संबंध बन ही नहीं सकता है लोग पूछते हैं ज्ञानी व्यवहार करते हैं कि नहीं करता है हाँ आपको दिखता है इसलिए ज्ञानी व्यवहार करता है और ज्ञानी को पूछो तो किसी व्यवहार का संबंध ही नहीं उससे उधर से देखो तो कोई संबंध ही नहीं और इधर से देखो तो उसका शरीर दिखाई दे रहा है उसका ज्ञान तो नहीं दिखाई दे रहा शरीर दिखाई दे रहा है तो व्यवहार दिखेगा ही आप कहेंगे कि ज्ञानी व्यवहार कर रहा है पर ज्ञानी जहाँ पर स्थित है ज्ञानी की अमता जहाँ पर लीन है वहाँ से यदि आप पूछो तो कोई भी क्रिया अभी तक नहीं हुई स्वरूप में झू करके अग्नि जली नदी का प्रवाह बड़ी तेजी से बहा गतिशील गाड़ियाँ उसमें दौड़ी हवाई जहाज उसमें चला पर पर्दे में जरा भी कंपन हुआ नहीं एक ऐसी स्थिति है आपका स्वरूप इसी प्रकार का है लेकिन जब तक आपकी अहमता स्वरूप में लीन नहीं होती है तब तक सारी गति आपके साथ है जनमरण का चक्र कर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य आपके साथ हैं तब तक जन्म मरण का एक छूटने की चक्र छूटने की आशा नहीं की जानी चाहिए